भगवत भगवान शंकराचार्य के तरफ तरह प्रणित उपदेश है इसमें एक साधक को जो है साधन चतुष्ट संपन्न हमारा जो एक गलत भावना रहता है कि मैं शरीर हूँ तो आपने आपने इसको कहते हुए देखे यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि देखो तुम बोल रहे हो कि संसार के उस पार्ग जाने का इच्छा रखते हो और जब मैं पूछा हो तो तुम कौन हो तो तुम बोल रहे हो कि मैं इनका बेटा हूँ मैं इनका शिष्य हूँ मैं तो ब्राह्मण चतुशूद्रथवा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वो तो शरीर है वो तो यहाँ पे राख हो जाएगा जल के मृत्यु के बाद इस शरीर से तुम संसार सागर से पार जा नहीं सकते शरीर तो यहाँ पे जल जाएगा तो जाएगा कौन वहां पे यदि अग्न सुखी दुखी बंधु यहाँ से शुरू होगा और स्मृति दोनों ही जो है जीव जीव ब्रह्म ब्रह्म की की एकत्व एकत्व कर रहे हैं समस्त के विषय है तो सुत <laughs> तो और तक पढ़ित आत्मा ही वह देवता सर्व इस आत्मा ही सभी के अंदर प्रकाशक रूप में शांत प्रकाशक रूप में बैठा हुआ है पूरे देहि नई वन ना कार्य नौ दरवाजा के शरीर में एक शरीर है देह इसम रहने वाले उससे भी तत्व है जो कुछ न करता भी है न करवाता है चुपचाप बैठा रहता है क्षेत्र कम शिम वि भगवान पहले इदम शरीरम कौन थे क्षेत्र में थे कौन थे इस शरीर को क्षेत्र नाम से जानो और इसको क्षेत्र क्षेत्र मतलब जहाँ हम लोग कुछ करके कुछ फल उत्पन्न करके फिर उसका फल को भोगते हैं होता है क्षेत्र और जिसको जो जानता है वो क्या तो अपने अपने अपने, अपने अपने हम सभी जानते हैं तो भगवान बोल ये जो जानने वाला है ना ये तुम और मैं जैसा अलग कोई परिचिन्न तत्व नहीं है सभी के अंदर एक चेतन तत्व ही बैठा हुआ है वही सबको जानता है जानने वाला दो दो नहीं है एक को, को, एक एक को सभी के दूसरा कोई तो जानने वाला नहीं है एक ही जानते हैं और अंदर शुद्ध चेतन तत्व समान रूप से विद्यमान बताया तो करता क्या यदि कुछ नहीं करता तो समझ में कैसे आएगा बोलते जैसे ये भी भगवद गीता के तेरह की है कि जैसे कोई गाड़ी के चलते हुए देख करके जो अन, आजकल तो सब ऑटोमेटिक गाड़ी आया हुआ है परन्तु फिर भी उस रिमोट को सेट करने के लिए तो कोई ना कोई चेतन गाड़ी अपने आप चल नहीं सकती इस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए कोई ड्राइवर अभी आजकल रिमोट कंट्रोल गाड़ी ऑटोमेटिक आप देख करके परंतु उसको सेट करने के लिए भी कोई चेतन तत्व चाहिए वो चेतन तत्व जो रिमोट अपने आप अपने को सेट नहीं कर सकते हो सकता है भविष्य में आगे कोई आविष्कार हो परंतु ये अंदर बैठ करके उपद्रष्टा नजदीक रह करके सब कुछ देखता रहता है परंतु उसका नहीं है आप चोर चोरी करते करते करते करते उसमें कोई पूजा धर्माचरण उसको भी अनुमोदन करते तो रहते रहता है अनुमानता कुछ विरोध नहीं करता के साथ यही जो, जो है इसी को उत्तम पुरुष के रूप में कहा जाता है उत्तम पुरुष एक क्षर पुरुष है एक अक्षर पुरुष है क्षर और अक्षर दोनों पुरुष है, एक भिन्न पुरुष है मतलब जि एक ही पुरुष की उपाधि के साथ अलग अलग नाम से हम है। बोलते हैं बोलते हैं पे उत्तम पुरुष स्तन परमात्मा उतनशील से, से लेकर जितने पुरुष नीचे की ओर है वो सब छत में गिना जाएगा ईश्वर होके अक्षर और शुद्ध चेतन इन दोनों से दोनों के अंदर से भिन्न है क्योंकि इसके अंदर ईश्वर इस चेतन ही है कोई क्रिया नहीं है, कोई गुण नहीं है कोई व्यवहार नहीं है में इसलिए वो और वो और शरीर के अंदर रहते वे भी वो अपने आप में शरीर रहते अपना कोई शरीर नहीं है इतना इस प्रकार वाक्यों से जीव ब्रंथ की तुम जाति एक भिन्न शरीर एक जाति वाला है तुम उससे भिन्न जाति वाला हो इसलिए बोलते अस्मा हैं, गुण क्रिया संबंध इस प्रकार जो होते इससे रहित हो चिंता जाता है जो उसके बारे में शब्द तो के द्वारा कहा जाता है जिसके कोई जाति गुण क्रिया इसके साथ जो संबंध रखता है उसको तो आप शब्द तो के द्वारा बोल सकते जो जाति गुण क्रिया के कोई संबंध नहीं रखता है उस उस तो नहीं कर सकता उसको केवल ठीक है अब शिष्य बोलते हैं ऐसा बोलते है क्या अन्न एवं हम अज्ञात ये जो आप बोल रहे हैं ना इस चीज को तो मैं अभी तक अनुभव किया नहीं मैं तो अज्ञा नहीं जीव हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ भगवान तो हमसे भिन्नता भगवान सर्व सर्वत्वशक्ति मनाए मैं तो अल्प अल्प अल्प शक्ति मानू मैं तो एक ही जगह पे हूँ तो इस प्रकार मुझसे बिल्कुल विरुद्ध लक्षण वाले है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं असंसारी देव असंसारी है स्वयं प्रकाश है तम अहम बलि उपहार नमस्कार आदि भी कर्म कर्मच आराध्य संसार सागरा कथम कहम सै भगवान की हम लोग अम्लोक जम से भिन्न है क्योंकि भगवान क्यों सर्वज सर्व सर्वशक्तिमान भगवान असंसारी है में में रहते हुए भी धर्म भगवान नहीं नहीं नहीं है नहीं है इसमें कोई फल भोगने के लिए उनको आना पड़ता वो तो लीला अपने आप देखने के लिए अपने भिन्न भिन्न शरीर धारण करके आता हम लोग उनके लिए जी, कर्म फल भोगने के लिए नहीं आते तो इस प्रकार जो है परमात्मा को मैं स्तुति, नमस्कार, क्या होगा मुख्य चीज ही है हम संसार सागर को कुछ दिन के लिए पार करना चाहते है हमेशा के लिए पार करना चाहते है ये चीज हम अपने अपने आप से पूछे यदि कोई कर्म के द्वारा संसार बंधन से पार हो जाना यदि ऐसा ही चाहेंगे तो कभी होना संभव नहीं होगा क्यों क्योंकि जो कर्म जन्म होता है वो अनित्य होता है जो कर्म से जो उत्पन्न करेंगे वो अनित ही होगा वो जो है नित्य फल नहीं दे पाएगा इसलिए वो भी ऐसा कहते हैं देगा इसीलिए मैं तो अन्न हूँ जिसके बारे में आप बोल रहे हैं जब अज्ञानी हूँ मैं सुखी हूँ दुखी हूँ बद्ध हूँ मैं संसारी हूँ अन्य अशुभ जिसके बारे में आप बोल रहे हो तो हमसे विलक्षण है और संसारी स्वयं प्रकाश देवता है अपनी मतलब वर्ण और आश्रम के कर्मो के द्वारा उनकी आराधना करके आराध्य आराधना करके संसार सागरा संसार सागर में का रखता हूं। का आम मैं वही कैसे हो सकता है? उनको हम लोग वो। संस्कार बोलते हैं हम उसको मना नहीं करते ठीक है हमको जो है भगवान से प्रार्थना करके भगवान से इस प्रकार से बोल करके उनको जितना के फिर उन्हीं यही प्रार्थना करते हैं कि संसार बंधन से हमेशा के लिए मुक्त होना का उपाय क्या है तो भगवान अपने आप ही अपना जो अपने में अंदर बैठा हुआ है वो अपने आप हमारे सामने पहले बोलते हैं दादा बुद्धि जो हम समझे नगवान हमको बुद्धि योग देंगे ये यो अभिन्नता के चिंतन यही जोग है जी जीवात्मा परमात्मा जो जी अभिन्नता इस चिंतन को जोग बोलते हैं इस प्रकार से एक बुद्धि और आचार्य उसको तर्म बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारी भावना है आचार्योग को गुरु को ऐसा उत्तर देना चाहिए नहीं वम शाम्य प्रतिपद तुम्हारा नहीं नहीं हे प्रियोदर्शन इस प्रकार से तुमको नहीं समझ को ऐसा समझना अथवा इस प्रकार से छोट सोचना नहीं चाहिए प्रतिषिधत्वा भेद शास्त्रों और प्रतिपद्ध शास्त्र ने जीव आत्मा और परमात्मा के भेद को निश्चित किया क्योंकि परमात्मा जो है जीव के अंदर ही बैठा हुआ है परमात्मा जीव से कोई भिन्न तत्व तो है ही नहीं केवल उपाधि जीवात्मा बोलते हैं उसी चेतन तत्व को हम ईश्वर हिरण्य गर्भ विराट देवी देवता अथवा नारक शरीर में जंत्रणा सहन करना ये सब एक ही चेतन तत्व का ही नाम है अलग अलग उपाधि से अलग अलग उपाधि के कारण उस नाम से कहा जाते बोलते ऐसे नहीं समझना चाहिए इस गलत भाव नहीं का कारण है। भेद प्रतिपत्ते। के कि भेद को निशिध किया गया है निंदा किया गया है शास्त्र कहते कोई भेद नहीं है संसार में सब एक ही शुद्ध चेतन तत्व के ऊपर प्रतिथि हो रहा है तो समुद्र चितगर में अनेक प्रकार के जीव दिखाई दे रहे पंद्रह है तो सब चैत्य से बराबर प्रतिषेद को निषेध किया कैसे क्योंकि वैदिक कर्मकांड में तो बोलते हैं तू ब्राह्मण है तू तो पुरुष है तू तो तो इस कर्म के लिए अधिकारी है तू तो क्षत्रिय तो कर्म के अधिकारी है तक तो ये काम करना चाहिए तू तो वैश्व है तो तक काम करना चाहिए निषेध कहाँ से किया शास्त्र में ऐसा तो किया नहीं और तब विपरीत शास्त्र ने जो है शास्त्र वेद आप भी वेद से बोल रहे मैं भी वेद से बोल रहा हूँ वेद तो बोल रहे तो मनुष्य है तो ब्राह्मण है तू तो पुरुष है तो इस पर, इस, इस प्रकार की आराधना करके जाता करके संसार सागर से पार हो सकते अलग अलग वादियों के अलग अलग प्रकार की मुक्ति की धारणा है कोई कहते हैं सर्गित मुक्ति है कोई कह ब्रह्म लोक मुक्ति है और वेदांति कहते हैं बस आत्मलोक मुक्ति है यही पे मुक्ति है मुक्ति को दूर दृश्य मुक्ति ने अब बंधन बोल रहे हैं शास्त्रीत भेद, तो भेद दिखा रहे परन्तु तो तो देखो वेद की कर्मकांड में मतलब ज्ञान की दरवाजा तक पहुँचने के लिए तुम्हें शास्त्र विधि के अनुसार चलना पड़ेगा जैसा शास्त्र में दिखा परंतु जैसे ही धीरे धीरे आत्मनिष्ठत्व अथवा ज्ञान निष्ठ आता है तब जो है कि कर्म करने के लिए जितने सारे उपकरण हमने अपने साथ अपना रखा जो है शिखा सूत्र आदि और अवी गारे सबको छोड़ना पड़ता है ये सब छोड़ना पड़ता है और क्योंकि शास्त्र बोलते हैं अन्न असौ अन्न हम न सबेद ने कहा गया है कि तो भगवान ईश्वर अलग है मैं अलग जो इस प्रकार भगवान को जानते वो ठीक से नहीं जानता अन्न, अन्न है उनसे कभी भी भगवान को स्वरूप रूप में अनुभव नहीं कर पाएंगे केवल इतना ही नहीं कहती है ब्रह्म तम पर जो अन्य आत्मा न ब्रह्म मतलब जिस ब्राह्मण जाति क्षत्रिय देखेंगे हम उससे पराजित हो जाएंगे पराजित मतलब मारदंगा वाला पराजित नहीं है जैसे क्या बोला ब्रह्म जो आत्म नो जो अपने से भिन्न करके ब्राह्मण जाति को देखता है व्यक्ति उसके द्वारा पराजित हो जाता है, वो वाला नहीं है। जैसे हम से अच्छा है बुरा है फिर इसके साथ व्यवहार करते यदि हमको अनुकूलता बोध होगा बस फिर उस वस्तु को प्राप्ति की इच्छा यदि प्रतिकूलता की बुद्धि होगी उस वस्तु अच्छा नहीं है इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं ना यही पराजय यहाँ पे पराजय कहा गया है जिसके जो जिसको हम अपने से भिन्न पानेंगे उसी के प्रति हमारा राग अथवा देश उत्पन्न होगा ये राग देश ही संसार बंधन के लिए हेतु है, तो है। इस राग देश से हम बार बार संसार में आते रहते हैं इसी को बोलते हैं कि इस बताते हैं ब्रह्मतम पराधात जो अन्य आत्म ब्रह्म वेद जो अपने से भिन्न करके संसार में किसी भी वस्तु को देखते हैं वो व्यक्ति उसके द्वारा पराजित हो जाता है केवल इतने ही नहीं, नहीं। मृत्यु सा मृत्यु माप नये नाना इव देखो बच्चा कि जो व्यक्ति संसार में जहाँ पे हर चीज एक शुद्ध चेतन में बुधा हुआ है शुद्ध चेतन ही पूर्ण विद्यमान है सर्वम खड़े इदम ब्रह्म आत्मादम सर्वम पुरुष एवं विश्वम इस प्रकार से श्रुति समझा रहे हैं उस पूर्णता शुद्ध चेतनता जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वही आत्मा है इस प्रकार बार बार बोलती है इसलिए जो इस प्रकार इतना कथन करने का बाद भी जिनको समझ में नहीं आता वो तो इस जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार भ्रमण करते रहते हैं मृत्यु से मृत्यु आप ज नाना इव पश्य एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु को वो प्राप्त करते हैं जो इस एकता में अनेक को देखते हैं हमारी सिद्धांत है, अनेक में को देखना। है अनेक में एक को देखना और है उसके साथ हमारा राग वेष क्रोधात्मक व्यवहार होता रहता है यदि कोई भी व्यक्ति अगर शांति और अपने आनंद में जीना चाहते हैं जब तक इस एकत्र भाव में स्थिर नहीं होंगे तब तक, तक पूर्ण शांति अशांत कुखम जब पूर्ण शांति होना संभव नहीं है जब मन शांत तो नहीं है तो सुख कहां से आएगा तो सुख का अनुभूति नहीं हो सकती इसलिए तो कि शास्त्र यहाँ पे बार बार दिखाते हैं मृत्यु मृत्यु पाप न एक मृत्यु से तो यहाँ पे मृत्यु पहला मृत्यु की कोशिश है। है, देखो, ये भेद ऊपर दिखाई देगा भिन्नता, भिन्नता नाम रूप में भिन्नता है। अंदर विद्यमान जो तत्व वो एक ही है। सभी के अंदर एक ही शुद्ध चेतन जिसके कारण से नाम रूप अस्तित्व को प्राप्त करता है जिसके कारण कारण से नाम रूप व्यवहार कर सकते हैं उसी विद्यमान उसका अंदर विद्यमान तत्व एक ही है इस प्रकार से क्योंकि शांतम शिवम अद्वैत उपनिषदी इसलिए शांतम शिवम और यही सबसे कल्याणकारी शिव मतलब अस्पताल मंगलमय है यही जो है मंगलमय अद्वैत दर्शन अद्वैत भाव मंगलमय है और भेद भाव जो अमंगल है अमंगलकारी है भेद भेदभाव जो हमारे अंदर भेद बुद्धि और फिर उसके अंदर से फिर उत्पन्न करते हैं और जब तक ये भेद बुद्धि रहेगा तब तक हम संसार बंधन से मुक्त तो नहीं हो सकता और है अलग अलग से एक आग है एक भेद प्रतिपत्ति संसार गर्शी इन श्रुति वाक्य क्या दिखाते हैं इन एता एता इन ए ए भेद प्रतिपत्ति ही गमन में कारण है ये दिखलाती है। भेद प्रति भेद प्रतिपत्ति का ही संसार गे भेद बुद्धि रहेगा तब तक हमको संसार चक्र में आवागमन करना ही पड़ेगा जब तक ये भेद बुद्धि है इस श्रुति कहना चाहती है इसलिए अर्जुन को भी भगवान नहीं बताया था सभी में एक भगवान को देखना सीख है ने? मन मना भवत भक्त मत जा प्रकार से जब तक ये कर्म करते समय एकत्व तो हमारे अंदर एकत्र तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये साधन करते हुए भी हमारे अंदर ये एकत्व तो बुद्धि आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको देखना चाहिए यदि एकहत्तर तो बुद्धि आ रहा तो धीरे धीरे संसार बंधन से छूट जाएंगे जब तक ये भेद बुद्धि बनी रहेगी तब तक जो है हमें संसार में आना पड़ेगा इसलिए अभेद प्रतिपत्ति प्रति से मुक्ति प्रतिपत्ति से और दुःख मोक्षम मुक्ति हो जाता है, है। एक नहीं सहस हजार श्रुतिया ऐसे है स आत्मा तत्व जो इस प्रकार जानता है कि बस जो सृष्टि के शुरू में जो तत्व था वही तत्व सब अंदर विद्यमान की वही तत्व अपने को अनेक नाम रूप में अभिव्यक्त किया प्रतिपत्ति से मोक्ष होता है उसको दिखाने के लिए वो जो अनेक नाम रूप दिखाई दे रहा है जो सृष्टि के शुरू में एक सत तत्व था वही सत तत्व तो अनेक नाम रूप में दिखाई दे रहे हैं जैसे कुंभकार के घर में एक मिट्टी का ढेला होते है फिर बाद में उसी मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बना देते हैं यानी कि हम बर्तन अलग अलग नाम और रूप अलग देखने पर ही बीवी की व्यक्ति समझता है ऐसा सब का ही है मृत्यु का से भिन्न कुछ नहीं है मृत्यु का कोई छोड़ करके बर्तन का कोई अस्तित्व तो ही नहीं है ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्म जगत का उपादान उपाधान मुख्य अभिन्न उपादान कारण है ये अलग अलग नाम रूप दिखाई देने पर भी ये सब उसी अभिन्न उपादान कारण परमात्मा भाव विधायक इस प्रकार परमात्मा भाव मतलब हमारे यथार्थ भाव को कि तुम्हें उस असंग पूर्ण व्यापक तत्व तो भेद यहां परंतु पर तो तब हम समाज में क्यों नहीं आता तब बोलते है चार जवान पुरुष और इसको समझने के लिए कोई गुरु वैराग्य को हाँ को जो, जो मन, मन, मन कैसे स्थिर होगा जब तक संसार से वैराग्य नहीं आता तब तक मन स्थिर होना संभव नहींसार से वैराग आता है तो मन को जाने की जगह नहीं रहता मन जाएगा कहा संसार की वस्तु यदि मन में नहीं खुसता तो मन को जाने के लगा है मन अपने आप स्थित रहता है इसलिए आचार्य मन इसको समझने के लिए देखो कि ये जो संसार तुमको दिखाई दे रहा है ये संसार पारमार्थिक वस्तु नहीं है ये संसार सपन में दिखाई दे रहा है वस्तु तो कुछ मान कुछ देर के लिए कुछ व्यवहार के लिए होता है इसमें व्यवहारिक तो तो तो नहीं है तुम तो यदि हमेशा आनंद में सांसारिक वस्तु तो से मन उठा कर सांसारिक वस्तु से मन उठ जाता है तो मन को जाने के लिए कोई जगह ही नहीं रहता मन चूब बैठा रहता है क्या करेगा उसके पास जाने कोई जगह ही नहीं है इस प्रकार मान लीजिए जब हम समझ जाते हैं जिस वस्तु पे रखा हुआ है वो हमारे भूख भी लगी हुई तो हम सोचा थोड़ा फल खरीद का लेंगे। जब दुकानदार बोला नहीं नहीं मारा ये तो खिलौना है बच्चों की तो मन थोड़ी फिर वहां पर जाएगा हम जानते हैं कि अरे उससे हमारा भूख मिलने वाला नहीं है मन निश्चय कर लेता है इससे हमारा भूख मिटने वाली नहीं है इसीलिए उसका चिंतन हाँ। तो भी मन से हट जाते हैं हाँ भूखे की आचार्यवान पुरुष वेद एक सदगुरु को प्राप्त करने पर अथवा आचार्य के पास जाने से तब ये समझ तत्व तो तुम तुम्हारा स्वरूप है ऐसा बोल करके मैं इसको समझूंगा कैसे की गुरु जी के पास जाकर के गुरु जी के सान्निध्य में बैठ करके तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न से होया गुरु के पास जाकर के उनके पास बैठ करके उनकी सेवा करके जब संतुष्ट है उस समय यदि पर ज्ञानी तो तो उस पुरुष उसको तत्व तो संबंधित उपदेश करते हैं जो उपदेश करते हैं तब क्या हो जाएगा उनको तत्व तो समझ में आता है जब समझ में आता है तब क्या तुरंत संसार बंधन से छुट जाएगा नहीं जब तक उनका प्रारूब है जब तक शरीर शरीर में रहने के लिए से जो कर्म भगवान कर रखा उस कर्म जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उनको शरीर के साथ रहना पड़ता है इसलिए मतलब जाग उतना विमुख से अथवा उस उस पुरुष को जिस तत्व तो ज्ञान हो गया उसके तब शरीर के साथ रहना पड़ता है जब तक शरीर की प्रार्थ है जब तक उस शरीर के लिए भगवान ने कुछ कर्म विधान कर रखा है तब तक उनको शरीर के साथ दिखाई पड़ते हैं फिर बाद में पूर्ण व्यापकता के साथ एक हो जाता है इंद्रिया उसके अधिष्ठात्र देवता है अधिष्ठात्र मिल जाते हैं इंद्रिया से बना हुआ है वो हिरण के साथ एक हो जाता है सूक्ष्म शरीर है तूल शरीर भस्म हो जाता हो जाता है और जो संचित कर्म वो भी ज्ञान से जल जाता है वो ज्ञान में से पहले जाता है फिर स्थूल शरीर भस्मीभूत हो जाता है फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता इस प्रकार से सूची के द्वारा देखा देव चिरा मोक्षम दर्शय अभेद विज्ञान अभे मोक्षम दर्शयती अभेद विज्ञान अभिन्नता की बोध से ही संसार बंधन सचिव मुक्त हो सकता है और वो बोध विचार के द्वारा ही वो बोध हमारे अंदर उत्पन्न बोलते है। हैं स्टेप दिखाया पहले इसमें चांदो को का पहले है सदैव में सोम अभी जो भी कुछ नाम रूप में तुमको दिखाई दे रहा है वो पहले से रूप ही था अभी जो नाम रूप दिखाई दे रहा है वो सत का ही एक संस्थान विशेष है इस प्रकार ये मृत्यु का जो मृत्यु रूप में पहले था उसका एक संस्थान विशेष को हम घर आदि बोल रहे हैं इसीलिए तुमको मृत्यु का ही हो तुम उस तत्व हो और इस जब आचार्य से सुनता है वो तब उसको अनुभव आता है और फिर शरीर का जितना होता है तब तक शरीर के साथ रहना पड़ता है और शरीर का काम पूरा होते ही वो संसार बंधन से मुक्त होकर के उस पूर्ण व्यापकता के साथ एक हो जाते हैं पूर्ण विशेष व्यापक तत्व के साथ एक हो जाता है इसी को समझाने के लिए शास्त्र ने वहां पे एक कथा के रूप में चांद उपनिषद में दिखाया एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हुआ था दो व्यक्ति आए थे एक एक ने बोला, हमारा दोनों चोरी के आरोप में पकड़ा गया है तो राजा बोलते है ठीक है दोनों ही बोल रहे मैं चोरी नहीं किया परंतु उनमें से एक तो चोरी किया एक ने चोरी नहीं किया तो राजा ने बोला ठीक है पहले जमाने में यही नियम था एक गर्म लोहा को तपा जो उसको पकड़ेगा जो वो के द्वारा अपने को ढकता है तब तो उसका हाथ नहीं और जो के अपने को है, तो उसका जलेगा और मिथ्या हम संसार में व्यवहार करते हैं तो हम संसार बंधन में फंसेगे और हाथ जल जाएगा हमारा और राज पुरुष दंड भी देंगे मतलब और जो पुलिस होते है वो हमको पिटाई भी करेंगे इसी प्रकार संसार जो मिथ्या है उसमें तो करके हम संसारिक प्रत्येक वस्तु तपा हुआ गरम लोहा के समान है हमको अल्टीमेटली दुख ही देना है संसार के प्रत्येक वस्तु तपा हुआ लोहा के समान है हम उसको मतलब समझ को समझ, समझ में आ गया ये थोड़ी देर व्यवहार के लिए है इसके इसमें कोई पारमार्थिकता नहीं है इसलिए इसमें तादात में बुद्धि अथवा ममत्व तो बुद्धि नहीं करना चाहिए इसीलिए ठीक है थोड़ा बहुत जितना व्यवहार शरीर धारण निमित्त उतने के करके तो बुद्धि इस प्रकार के व्यक्ति फिर संसार बंधन में नहीं बसते तो तो तो पाक पकड़ते हैं उसका हाथ भी जलते हैं मतलब वो दुखी होते रहते हैं संसार में और क्या होता है की राज पुरुष उसको दंड देते हैं मतलब भगवान उनको बार बार इस संसार साधन में भेजते हैं जो है जन्म मृत्यु घूमना पड़ता है इसलिए पे केवल छोटा सा एक पूरा कथा कथा को को पड़ते हैं अभाव अभाव संसार अभाव दर्शय थी जो सत्य अभिशं सत्य में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति का अतस्कर जिसमें चोरी नहीं किया व्यक्ति बोलते कि मैं चोरी नहीं क्या इसी की कोई के कोई के बच्चे तो जलता दाह भी अभाव राजपुरुष उनको दंड भी नहीं देता उनके ठीक इसी प्रकार है इस व्यक्ति को संसार अभाव दृष्टांति व्यक्ति में संसार के अभाव को एक चोर के के के हमारी में दिखलाती दिखलाती है, भेद भेद दृष्टि कारण मिथ्या में सत्य तो अभिनिवेश करने वाले व्यक्ति का असत्य अभिस असत्य में सत्य तो बुद्ध रखने वाले व्यक्ति का संसार ग उसको बार बार संसार में आना पड़ते इस प्रकार प्रकार के तस्करस्य एक चोर का तस्कर मतलब चोर चोर होते है। जैसे एक को हाथ दहादे जलन भी होता है राजपुरुष का दंड भी प्राप्त है इसी प्रकार हम भी संसारिक वस्तु से दुखी होते रहते हैं और फिर बार बार राजपुरुष परमात्मा हमको संसार में बेचते हैं संसारिक सुख दुख को भोग इसलिए सत्व दृष्टि से संसार को देखना है कि इसमें कोई वस्तु परमात्मा पारमार्थिक नहीं है इसमें कोई भी वस्तु हमें मतलब मुक्ति में सहायता नहीं हो सकता संसार बंधन से मुक्ति होता एक वस्तु से मन को उठा करके परमात्मा में ही मन को लगाना चाहिए है ना मन माना तो मत भक्त भगवान जागवान मन लगाओ भगवान की पूजा करो भगवान के चिंतन करो जहां भी कुछ दिखाई दे रहा है उसमें भगवान को अनुभव करने का कर, कोशिश करो वस्तु कर हटाओ नाम रूप में आसक्ति को हटाओ इस प्रकार बार बार अभ्यास करते करते कहीं भी शरीर पर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता पर सत्विश होने पर फिर संसार में आसक्ति नहीं होती तब उस परम तत्व को अनुभव होने पर हम भगवान उनको संसार बंधन से मुक्त कर देते के आधार पर इत्यादि ना अभिदर्शन इस प्रकार नहीं होता बोध नहीं होता होता मतलब नहीं उनके लिए क्या होता है सभी के साथ जो भी संसार में कोई वस्तु दिखाई दे रहा है उस सभी के साथ अपने एकत्र अनुभव करने के कारण क्या होता है उस अभिदृष्टि के कारण सम्राट बन, जा, बन जाता है सभी के उधर अंदर एक ही चेतन तत्व तो, जो मैं अनुभव करने के कारण वो सम्राट सहते आप हैं सम्राट मतलब तो वो अनुशासन नहीं है जैसे राजा प्रजा को शासन करता है अनुशासन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे श्राट शब्द है ससमिन राज जो अपने आप अपने में प्रकाशित होता है उस भाव में वो विद्यमान रहते हैं इस प्रकार वाक्य के कि जो जो भी कोई सांसारिक वस्तु है वो समस्त सांसारिक वस्तु में अपने को देखने लगते हैं और तो दर्शन के कारण वो हो वो अपने आप अपने प्रकाशित तो इति तद विपरीत है ना उसके विपरीत जो लोग इस तो प्रकार भेद दर्शन करते रहते हैं भेद दर्शन है ना संसारों का मनम दर्श बार यहां पे भगवान शंकराचार्य की इस ग्रंथ में सबसे एक सुंदर सही है कोई तत्सम कोई अच्छा जहां जहां जो सूते उसको एक जगह पे ला करके दिया परंतु लॉजिक के द्वारा थोड़ा सा मतलब बुद्धि अधिक लगाना पड़ता है यहाँ पे जो है केवल श्रुति वाक्य को सारा श्रुत्र वाक्यों को एक जगह पे ला करके दिखा रहे हैं देखो इतने श्रुति इस अभिन्नता को प्रतिपादन करते हैं और भेद दर्शन की वाक्य के अनुसार अभिन्नता को नहीं देख करके भेद को ही देख उसी को मान्यता देता है उसके लिए संसार गमन को निश्चय करके दिखाते संसार गर्शय दी अथ जे अन्न था अथ विदुर अन्न राजा ना भवन थी जो अपने से भिन्न करके ईश्वर को देखते हैं ना अपने, से करके, देखते है, जानते है अन्न अपने हमको, हमको चलाने वाला हमसे भिन्न एक राजा है जो हमारा मैं उनका प्रजा हूं मैं राजा को बली उपहार राजा के कर आदि देकर संतुष्ट करके था उसका राज्य में जीवंगा इस प्रकार जो लोग जानते है छह क्षयोक भवंती तो राजा की जिस लोक है उस मतलब आना पड़ेगा किसी पुण्य के पे पे पड़ता है ऐसा ही दिखाया कि अभेद दृष्टि से मुक्ति है और भेद दृष्टि से संसार में परिभ्रमण घूमता रहता है अकस्मात एवं आबादी ये जो तुमने कहा ना गुरु जो शिष्य को बोलता है तुमको पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करके पैसे उपार्जन करके घर ग्रस्त करके संसार बंदन में रहना पड़ेगा और आप तो उल्टा बोल रहे हैं की मैं पुरुष नहीं हूँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं किसी के साथ कोई संबंध रखने का संघ व्यापक तत्व ये कैसे अपने तो इस प्रकार सा गुरु जी ने उनको समझा देखो व्यवहारिक दृष्टि से तुम सत्य बोलने पर भी शास्त्र दृष्टि से तुम झूठ बोल रहे व्यवहारिक दृष्टि से तुम झूठ बोल रहे की तस्मात एवं अबाध इसलिए ये जो कथा तुमने झूठ कहा ब्राह्मण पुत्र अधो अन्न संसारी परमात्मा विलक्षण तुमने कहा मैं ब्राह्मण का संतान हूं मैं इस लिने से जुड़ा हुआ हूँ मैं मतलब तो, क्या बोलते हैं भरतदास हूँ शसारी मैं गृह इस में रहने वाला एक संसारी जीव हूँ परमात्मा से विलक्षण हूँ मैं अल्प ज्ञान वाला अल्प शक्ति वाला अल्प काम बुद्धि वाले हूँ मैं और परमात्मा तो बिल्कुल भी पड़ीत है ये तुम्हारे झूठ है ये कहना तुम्हारा झूठ है शास्त्र दृष्टि के हिसाब से व्यवहारिक दृष्टि के हिसाब से सत्य होने पर भी शास्त्र दृष्टि के हिसाब से ये झूठ है और भगवान श्री कृष्ण भगवान दृष्टि पीता में बोलते हैं तस्मात शास्त्र प्रमाणम पे कार्य कार्य व्यवस्थित हो तो, अर्जुन शास्त्र तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं उसको आधार पर तुम अपने को निर्णय करो तुम्हारी कर्तव्य कर्तव्य को तुमको शास्त्र के आधार पर निर्णय करना चाहिए ज्ञाता शास्त्र विधान और शास्त्र ने तुमको कैसे दिखा रहा है शास्त्र तुमको क्या करने के लिए बोला उसको जान करके तब तो तुम्हें कर्म अथवा अपने स्वरूप पर निर्णय करना चाहिए अन्द्र लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर आधार मत करो उसके ऊपर आधार मत करो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अनुभव के सहारे बोले उनको पूछो आप ये शास्त्र को बोल रहे हैं तो कौन सा शास्त्र में ऐसा कहा तो आपका लिखा हुआ शास्त्र है कि अन्न शास्त्र देखिए भगवान शंकराचार्य की सुंदरता देखिए एक एक प्रमाणित कर अपने को, को उद्धित कर रहे हैं तो जो लोग वेद को प्रमाण मानते हैं उनके लिए तो इसका कष्ट प्रमाण हो जाएगा क्योंकि तुम्हे वेद को प्रमाण मानते हैं अमृत वेद को प्रमाण मानते हैं श्रुति ने ऐसा कहा इसलिए और ये अर्थवाद नहीं हो सकता स्तुति नहीं हो सकता क्योंकि अलग करके फल कथन कर रहे हैं स्तुति तो पे पे होती है अलग अलग करके अलग करके विधि के बाद फल कथन नहीं करते कोई जो है बात कह दिया वो विधि के साथ एक होकर उसका अर्थ करते हैं उसको तो प्रशंसा होती है इसको जब तो अलग करके विधान करके अलग करके उसका फल कथन करते स्तुति पर एक नहीं है तस्मा प्रतिषिधत्वादेदत् इसलिए तो किया गया इस कारण कारण से से भेद भेद दर्शन का निंदा किया गया इस से, भेद कर्म उपादान और ये जो है ना जब तक तुम्हारा कर्म में आसक्ति होगा तब तक तुम्हारी अंदर भेद बुद्धि बनी रहेगी भेद विषयत्व कर्म उपादान जब कभी भी कर्म का ग्रहण होगा तुमको भेद बुद्धि से कर्म करना पड़ेगा। मैं ब्राह्मण ये होता है कर्म साधन जगह इसलिए क्या हो गया ये कर्म करने के लिए हमको शिखा सूत्र चाहिए कर्म साधन कर्म के साधन के लिए कर्म के लिए आपको यज्ञ चाहिए चाहिए, चाहिए फिर जो है तो अथवा अग्निशप रखने के लिए जगह ये सब यज्ञ के साधन आहुति देने के लिए जो भी कुछ ये सब हमको चाहना रखना पड़ेगा ये सब चाहिए ये जो कर्म साधन है कर्म साधन उपाधानस परमात्मा अभेद प्रतिपत्त रितो पर प्रतिषेधों में के, तो के लिए तो करना पड़ता है उसके बाद संस जब देने की इच्छा होते हैं जब संन्यास की इच्छा तीव्र हो जाते हैं तब क्या करना पड़ता है यज्ञ पूर्वी आदि को छोड़ करके कर्म साधन के लिए जो भी चीज को उपाधान हमने रखा था परमात्मा अभेद तो प्रतिपत्ता परमात्मा के साथ अभिन्नता की बुद्धि से प्रतिषेध की द्वारा वो निषेध किया गया है ऐसा समझना चाहिए ऐसा समझना चाहिए कि यदि संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तब कर्म बंधन से बाहर आना पड़ेगा क्यों कर्म करने के लिए हमको तो अपने शरीर की मर्यादा को देख करके कर्म करना पड़ता है अब यदि कर्म से मतलब शरीर से से बाहर आकर के रहना परिभाषा भी भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए जो जाग जग्ञाति में हम लोग आहुति देते हैं उसको हम कर्म बोलते हैं खाना पीना को सामान्य कर्म शरीर धारण निमित्त जो तो कर्म है उसको वो बंधन का हेतु नहीं होता शारीरम कर्म कर्म कर्म बंधन में नहीं आता परंतु चक्र को के लिए जो जाग कर्म को भगवान ने बनाया उसको करने पर हमको जो संसार बंधन में आना पड़ता उसको ढोकने के लिए ऐसे समझना चाहिए कर्म नाम तत्साधना ना परमात्मा और अभेद प्रतिपत्ति विरुद्ध क्योंकि कर्म और कर्म का साधन जो जगत है ना ये परमात्मा के साथ अभिन्नता की बोध में विरोध हो जाता है विरोध हो जाता है मतलब मैं असंग शुद्ध चेतन व्यापक हूँ एक शुद्ध चेतन तत्व ये बोध और मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण ये बोध इन्होंने विरुद्ध बोध है एक साथ एक ही व्यक्ति में ये दो तो एक साथ काम नहीं कर सकता, नहीं सकता वो ही नहीं भाव भाव, भाव कर्म, तो कर्म और कर्म का जो साधन है जो जगह पर विदावित है परमात्मा अभिन्द प्रतिपत्ति जो परमात्मा से अभिन्नता की बोध उसमें यह विरोधी है परमात्मा भी अभिन्नता बोध मतलब परिच्छिता के पुरुष हूँ ब्राह्मण हूँ इस प्रकार बोध हूँ और मैं असंघ हूँ अकर्ता अभक्ता असंघ व्यापक ये भी हूँ और मैं पुरुष भी हूँ मैं ब्राह्मण भी हूँ मैं संसाधी भी हूँ इस प्रकार का दोनों एक साथ ये भाव दोनों एक साथ नहीं रह सकता है इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं उनके लिए कर्म का विधान किया जाता है तत्साधना चाह के साधनों को भी देखिए चांदो को श्रुति में श्री बोला था ब्रह्म संस्थ अमृत में व्यापकता के भाव में जो सम्मक रूप से स्थित है वो वो को प्राप्त करते हैं और जो यहां पे त्रयो करके में भी अभिमान रखता है तो वो सन्ना मुक्त तो नहीं हो सकता है उसको मतलब दंड आदि जो रखने हैं दंडी सन्नासियों को भी उनको ले केवल परिवार परमश परिभाजक सन्नासी जो है तो बंधन से मुक्त हो सकता है करके रहने के कारण और समस्त साधनों को परमात्मा के साथ अभिन्नता चिंतन के फल चल इसलिए बोलते हैं कर्मो नाम तत्साधना चज्ञ नाम और परमात्मा अभिध प्रतिपत्ति तो विरुद्ध तक संसार हीन यह कारमाणी जीव के लिए तो ना कोई कर्म का विधान है और कर्म करने के निये साधन है उसको रखने का आवश्यकता है उसके रखने का आवश्यकता है भेद दर्शन मात्रा चाह तथो अन्तम भेद दर्शन के कारण ही हम पूर्व परमात्मा से अपने को भिन्न मानते हैं और फलत्व तो इतना बोझ ढोते हैं करने का और पालन ये सब जब होना पड़ेगा कहीं भी शरीर है मन को बार बार बार बार इसकी व्यापकता की अपनी पूर्णता के साथ एकत्र अभिन्न करके असंगो हम अनंगो हम चिरंतन प्रशांत हम, तो हम अनंत इस प्रकार भी तो हमारे विवेक चुरा मन में जो कहा वो तो है असंगलिंग अभम तो गुरु अनंत हम चिरंतन एक एक श्लोक को यदि हम ठीक से याद करके उसके अर्थ चिंतन करेंगे बस तब तो हमेशा वो भाव मन में बना रहेगा तो किसी भी, को के शार्त शार्त किसी भी प्रकार की कोई कर्म की प्रवृत्ति एकमात्र शास्त्र चिंतन शास्त्र विचार को छोड़ किसी भी प्रकार के कोई कर्म के संकल्प मन में होगा ही नहीं भेद कर्म का संकल्प कराते हैं और भेद दर्शन में हम परमात्मा से भिन्न है इस में बोध होता है परंतु भेद दर्शन किसी की शास्त्र निंदा करके दिखाए यदि आपको ऐसा लगे कर्माणी कर्तव्या निवर्त्या निवर्तानी यदि करना को दिखाना होगा तब कर्मों से अलग हो जाए परमश मतलब विवेक पूर्वक जाए भगवान के चिंतन करे भगवान श्री कृष्ण भी देखे सबसे बड़ी जो जिस व्यक्ति ने धर्म को सम्मे स्थापन करने के लिए मनुष्य शरीर लेकर के आते आते हैं वही व्यक्ति ही और जिसको भगवान उपदेश दे रहे थे भगवत शरणागत हो करके, करके जीनाशी ठीक है इसको यही पे रखेंगे फिर जो है थोड़ा के को श्लोक देख लेते हैं कहा तक ये थी इसका ये दस नंबर आशा नाम चला हो ये हो हो गया था तब तो बोले थी उसका तो बताया ही उसी को तो शुरू करते तो हुए गहना गहना प्रतुंग प्रत्युंगशुद्ध मनस नंदी जोगीश्वरा आशा नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुकुला राग ग्राहवती वितर्क गहनातर्क विहगा धैर्य दुम ध्वंसिनी मोहाबरत सुरा गृतुंग चिंता गशुद्ध मनुष नंदनिजोगेश्वर बोल रहे आशा नाम की एक नदी जिसमें संसार सागर एक बहुत रहता है और हमारी मनोरथ जितना मन मन की रथ में बैठ करके हम उस नदी में बहता रहता है मनोरथ जला मनोरथ उस नदी के जल है और तृष्णा तरंगा गुला हमारे संसार के पति कृष्णा है ना इसके नदी के तरंग है नदी के तरंग है जो आप जो मन क्या करते है ये तट को तोड़ते रहते हैं कृष्ण तरंगा विषय कृष्ण रूपित मतलब नदी की धारा को बना रखना नदी को बढ़ाना यही काम करते रहते हैं तो आशा नाम की एक नदी है जो मनोरथ जिसका जल है मतलब मन कल्पना से जो बहता रहता है मन कल्पना से नदी बहता तृष्णा तरंगा कुछ धर्म है ये चाहिए वो चाहिए, एक के बाद एक के बाद कृष्णा इसके बाद इसके बाद ये तृष्णा ही जो है इस, इसका तरंग को खोलता रहता तरंग बार बार, बार तरंग में गूल में आके टकराते रहते हैं राग ग्राहवती हमें ये राग और इस संसार के जो है मगरमच्छ इस संसार सागर में जो हमारा आश्चित कहीं जो है इस आशा नमक नदी में मगरमच्छिका जैसा है मतलब हमको पकड़ के संसार में डूब है जब तक राग देश रहेगा तब तक हम संसार में डूबते ही रहेंगे। राग ग्राह मतलब होता है मतलब जो जो खींच के नीचे ले जाता है ये राग देश ही हमको संसार में खींच के नीचे ले आता है ये भोग वस्तु जो क्या होता है जैसे नदी में यदि आपको क्या बोलते उसको डक आदि होता है ना जो हंस आदि होता है थोड़ा तैरते लेते हैं ये जो है ये संसार के प्रति भोग प्राप्ति और अप्राप्ति संबंधित जो चिंता हमारे मन में होता है ना वो जो है वो एक सुंदर बतख बा, मतलब तरह दिखते हैं उस डर के ऊपर तब मतलब उस नदी के ऊपर और वो क्या करता है की धैर्य ध्रुव धनसी नदी के किनारे जो पेड़ पौधा होते हैं जब बार बार जल आके उसको टकराते हैं तो क्या करते हैं वो उस पेड़ को गिरा देते तो ये धैर्य रूपी जो धीरता भगवान प्राप्ति के लिए इच्छा ये जो है आशा नामक नदी के, जो नामक जो तरंगम, के बार बार कूल में धक्का मारता है वो तृष्णा क्या करता है हमारे धैर्य रूपी जो पेड़ है उसको गिरा देते है उसको गिरा देते कितना सुंदर उपमा दिया यहाँ पे देखिए आशा नामक नदी जिसकी मनोरथ जिसका जल है और वो जो है रूपी तरंग का सहारा लेकर के बार-बार किनारे किनारे में टकराते हैं। है, हमारे अंदर भी है। वो सहिष्ण रूपी महाशक्ति क्या होता है कृष्णा की तरंग से आकुल होकर कभी गिर जाता है कभी वहां से हम हट जाते हैं फलत हम फिर संसार सागर में गिरते हैं सीरेपे बोलते हैं राग रागवती धर्म ध्रुवि अमर को धैर्य तो कोई बात नहीं धर्म भी नहीं एक तो नहीं है जो ब, ब, ब, और कोई भी एक बहन क्योंकि धर्म रूप को वो नाश करता है। क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाओं के फल से हम निश्चिंत कर्म को भी करते हैं कभी कभी वो हो गया धर्मधंश ने तो अभी अर्थ लेना पड़ेगा धैर्य ध्रम मतलब कृष्णा की तरंग से हमारे धैर्य कभी कभी टूट जाते हैं और ये तृष्णा की तरंग के कारण हम कभी निषिद्ध आचरण भी कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए तो प्रकाशन कहां का है ये? ये प्रकाशन तो बोटा सही रामकृष्ण मिशन है प्रकाशन ना बोता ना मिशने दोएचे तुम ना मिशने ना ना आठ मिशने ऊँचा हो चुके हो ठीक आचे तभी दुबे आपने आ ठीक आचे हमें बिकॉल्प पार्ट लिखा हमारे भाई तो लिखा लक्सी घर में धूम लिखा आजे घर में है है थोड़ा वंत्रु मत वोंक शीने शिताराम जी शिताराम अग्रवाल जी शिताराम जी हाँ बोलिए हाँ आपके यहाँ पे क्या लिखा है इसमें राग ग्रह बतीगा फिर उसका ध्रुम ध्वशनी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है समझ गया तो धैर्य ध्रुमधंशिनी ही ठीक लगता है और यदि मान लीजिए धर्म ध्रुवधंशिनी बोलते धर्म रूपी जो पेड़ है उसका मतलब क्या होता है कि हम वासनों के द्वारा मतलब पीड़ित होकर के कभी कभी निषिद्ध आचरण भी कर लेते हैं उसको पे यदि धर्म दिजो को अर्थ अर्थ करेंगे उस इस को करना पड़ेगा तो हम पुस्तक में दोनों तरफ से हम अर्थ को लिख के रखते हैं कि यदि धैर्य ध्रुव है तो ठीक है वो सभी पुस्तक में भी दिखाई पड़ता है यदि धर्म ध्रुम रूपी यदि वैकल्पिक पाठ हमको कहीं दिखाई देता है तो उसको वैकल्पिक पाठ बना के रखिए अच्छा है कि क्या करते हैं अधर्माचरण निषिद्ध आचरण में कभी करते हैं इसको समझाने के लिए बोला अंत हमारे धैर्य को गिरा देते हैं मोह आवर्त दुष्तरा अति गहना कहीं कहीं नदी में तो मतलब घूमना जैसे जागा हो तो नीचे को खींचते हैं संसार की प्रति जो हमारा मोह होता है ना ये दम हो दर्प आदि जो है और ये अज्ञान वो क्या होता है कि वो पानी को घुमाता है इसलिए बोलते हैं मोह आवर्त दुष्तर अति गहना मोह जिसका आवर्त है और इस संसार आदि को पार करना अत्यंत दुष्तर है क्योंकि बहुत गहरा नीचे खींच के लिए जाता है ये हमारे मुंह ही नीचे किस संसार के, के प्रति हमारी मोह सत बुद्ध है वही हमको ले जाता है प्रतुंग और कभी कभी कहीं पे हम देखना कि बीच में थोड़ा सा बालू हुआ है दोनों तरफ नदी बह रहा है भयकर तेजी से बीच में कहीं उठा हुआ है और वो जो जहाँ पे नदी की प्रभाव रुक जाती है वहा पे क्या बोलते हैं अत्यंत दुश्चिंता रूप अति उच्च तटोज है वो ऊपर थोड़ा उठा हुआ है ऐसा दिखाई देगा एक ही कहीं पे थोड़ा बालू का भी दिखाई देगा वो क्या होता है कि हमारा चिंता तो दुष्चिंता जो है वो जो संसार का एक बीच बीच में कहीं पे तट जैसा दिखाई पड़ता है ए, ए, जो नदी है इस आशारूपी नदी का, इस का कि इस वाक्य के अभिकर्ता हो गया सम, जोगी स्वर सम में जो लोग पारंगता को प्राप्त किए है वो लोग जो है गण पारगता विशुद्ध इस महायोगी लोग इस संसार नदी का उस पार गया हुआ है अंतकरण शुद्धि के फल फलस्वरूप और उसके फल फलस्वरूप वो लोग आनंद तीनंद तीनंदे वो मतलब वो आनंद जीवन बीता था, था ब्रह्मानंद को अनुभव कर सकते तृष्णा की दोष को दिखाती हुआ यहाँ पे उसको समाप्त करने के लिए बोलते मतलब मन को संसार के, के द्वारा मन को संसार द्वारा इस संसार रूपी नदी को हम पार कर सकते हैं तो अब क्या होगा? एक आनंद की अनंत धारा जो अंदर बह रहे हैं तो उस धारा के में हमारा मन बहता रहेगा जो आशा नामक नदी मनोरथ से चलता था वही आशा नामक नदी यदि अंतकरण शुद्धि के फल स्वरूप ईश्वर तत्व को थोड़ा भी झलक उनको प्राप्त हो जाता है तब तो उनको क्या होता है सांसारिक वस्तु के आनंद हट जाता है और आनंद मतलब की धारा अंदर निरंतर प्रभावित हो रहा है उस ऐश्वर्य आनंद की धारा में जो है अपने मन को डुभा वो आनंदित होता रहता है इसलिए बोलते हैं नंद तीन तीन ये गोविंदम है जोग ईश्वर जो, जो लोग जोग के माध्यम से जो है इस संसार सागर की सच्चाई को समझ लिया और अंतकरण शुद्ध हो गया कि कोई सच्चाई नहीं है, है एक और कितना पूरा उपमा के माध्यम से इसको समझाए यहाँ पे विद्यारंद मुनि ने इसका पार कौन जा सकता है विशुद्ध मनो पार होगा था अंतकरण शुद्ध कैसे होगा अंतकरण की अशुद्धि क्या है जो है शरीर में हूं और मेरे संबंधित वस्तु तो ये मेरा है और अपने इस शरीर को रक्षा करने के लिए धारा तो अच्छा तो ही आनंद भगवान का स्वरूप अंदर हमारे अंदर तो वृद्ध मन है बाहरी वस्तु तो में आनंद नहीं है इस भाव से जो अंदर भगवान के चिंतन करना यही अंत शुद्ध अंत करण के जो मन ही मन निरंतर भगवान के चिंतन होता रहे वो समझना कि मन शुद्धि की ओर जा रहा है और जगत चिंतन को जा रहे यही मन की अशुद्धि है इतना बोलने के बाद आगे जो है ये विषय वासना को परित्यग करना बहुत कठिन पड़ता है मतलब तो धर्माचरण करते हैं हम धर्माचरण करने के फलस्वरूप क्या होता है हमें पुण्य होता है और पुण्य के फलस्वरूप हमको जो स्वर्ग आदि शोभ भोगना पड़ता है परंतु वो भी बंधन है तो उसको ये विषय परित्यग जो है एक विड़म्बन है उसको समझाने के लिए देखिए ग्यारह नंबर श्लोक तो होते हैं शिखरिणी छपन्न चरितम अनुपी कुशलम विपाक ननयति भय में महत भी विषया चीरपरिगृहता महा जाये व्यशनमी दात विषय न संसारुत्पन्नम चरित कुशल विपक जनयति मे मिश्रता महत भी गृह विषय ये जो संसार उत्पन्न दिखाई दे रहे है ना जो सकाम रूप से आचरण करके दिखाई दे इसमें मैं कोई कल्याण रूप संसार में मैं कोई कल्याण नहीं देख पाता हूँ उत्पन्नम संसार उत्पन्नम कुशलम कुशलम चरितम चरितम न अनादि कुछ परंपरा से संसार चलता आ रहा है ये जो है धर्माचरण में भी मैं कोई कल्याण नहीं देख पा रहा अब देखिए विषय परितग करना कठिन है और विषय में दोष दर्शन करने के लिए क्या बोल रहे हैं पुण्य आचरण पाप आचरण तो हम नहीं करेंगे देखिए कि संसार कभी भी शास्त्र में ये नहीं कहा कि तुम ये करोक तो ये, ये नीचे वाले लोक में जाओ उत्तर उत्तर आगे बढ़ने कामना होती है और उसी के लिए शास्त्र ने उपासना ज्ञान तो के लिए विधान किया हुआ है यहाँ पे ग्रंथकार बोल रहे हैं ये जो है, है। उत्पन्न जो संसार है संसार से उत्पन्नम चरितम जो भी पुनः आचरण हम करते हैं उसमें कुशलम उषम के कुशलता को मैं नहीं देखता हूं। मेरे को दिखाने पर भी शास्त्र कहते धर्म आचरण करो शास्त्र कहते आचरण करो देखिए पे बोल विशेष में तिस्न, तिस्न मन से चले जाने पर फिर आचरण करने का भी इच्छा नहीं रह जाता है मन में इसलिए ग्रंथकार बोलते हैं ये संसार उत्पन्न संसार में जो शास्त्रीय परंपरा आदि आचरण को जो यहाँ पे दिखाया गया है उसमें कोई अच्छापन कल्याण न अनुपस्म शास्त्र के द्वारा दिखाने पर भी मुझे वो नहीं दिखाई देता क्यों मेरे अंदर भाई को नहीं है जब संसार से धीरे धीरे आपके संसार के संसार मतलब ब्रह्म लोक से लेकर के पाता तक ये सभी संसार से जब हमारा मन उठ जाएगा ये संसार हमें हमको विष्ट वस्तु नहीं दे पाएगा उस समय पुण्य आचरण भी हमारे लिए करी नहीं है विचार करन करने वाला विचारशील मेरा षष्टी है, है। तो विचार करने वाले जो मैं हूं ना विचारशील मेरा पुण्य कर्म का विपाक जो है मेरे अंदर भय उत्पन्न करता है भयंकर शब्द बोल दिया विचारशील होना पड़ेगा जब तक विचार आप आपके अंदर नहीं नहीं आएगा आएगा विवेक तब तक, तक पुण्य कर्म तो अच्छा लगता है हमारे अंदर डर उत्पन्न करता है क्यों क्यों उत्पन्न करता है क्योंकि महत्वीर पुनोघे चिरो विषयाचारे अनेक पुण्य को संचय करके चि विषय अच्छे अच्छे विषय भोग करने की जो वस्तु हमें मिल जाता है पुण्य पुण्यचरण के फल हमें, हमें अवांछित वस्तु भी और वस्तु भी अपने आप ही मिल जाते है परंतु तो क्या होता है उसमें फिर जो है मन फंसता है मैं पुण्य पुण्यचरण भी आपके पुन आचरण के फलस्वरूप हमारे अंदर भोग करने का भोग वो हमारे पास आता है पुण्य कर्म का परिणाम फल फल भी भी प्राप्त प्राप्त होता होता होता है है। है और पे इस लोक में वस्तु तो क्या विचार क्युं? आपकी भावी मुक्ति के लिए प्रतिबंधक भावी प्रतिबंधक बन जाएगा यदि इसलिए पुण्य आचरण करने के समय मन को बहुत सावधान रखना है ये पुण्य आचरण अथवा कोई शास्त्रीय आचरण करते समय मन को ही समझाना है कि कोई भोग वस्तु के लिए मैं ये नहीं कर रहा बोलते हैं महत्व पुण्योघीर महान पुण्यों के द्वारा अत्यंत पुण्य समूहों के द्वारा दोनों तृतीय बहुभचन है पुण्योघर महदीर महत्वपूर्ण क्या होता है चीर परिकृत देखो लंबा समय से संग्रहित हुआ जो विषय व्यसनमे विपत्ति करता है महान तो जो है विपत्ति उत्पन्न करते हैं मेरे लिए विषय नाम वैश्व दातु जैसे विषय व्यक्ति विषय व्यक्ति को जो भोग देते हुए उसके अंदर व्यसन उत्पन्न करते उसको बढ़ाते हैं भोग की बढ़ाते हैं अथवा महानतम आप विषय को परित्यग करना धर्म करने के लिए बोल रहे हैं तो धर्माचरण करते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा धर्माचरण करते समय यदि हम सावधान नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अनायास भोग्य वस्तु आता है आने वस्तु हाँ वस्तु से के भोग बहुत कठिन पड़ता है पुण्य कर्म की प्रवृत्ति से, से यहाँ पे थोड़ा सा अधिकारी उत्त, उत्त, की भिन्नता को दिखाने के उत्तम अधिकारी के लिए इतना हिस्सा आएगा अगला दस श्रोक बोला यहाँ पे कि संसार से उत्पन्न हो रहा है जो पूर्ण आचरण के फल फलस्वरूप देखिए पूर्ण कर्म के विपाक के फलस्वरूप वो हमारे भाव मुक्ति के लिए प्रतिबंधक बन जाएगा इसलिए वो मेरे अंदर डर उत्पन्न करता है कि पूर्ण कर्म के फल फलस्वरूप वो हमारे लिए भावी प्रतिबंधक बन जाएगा मुक्ति के लिए इसलिए महत्व विषय, तो तो अनेक उसी प्रकार के संस्कार दोबारा उत्पन्न करतेसन उत्पन्न करते हैं व्यसन मतलब अन्य सारी भोग को वस्तु को प्राप्ति करने की इच्छा तो भोग करने की इच्छा उत्पन्न करते हैं तो इसी प्रकार वैराग्यवान व्यक्ति को भी पुण्य आचरण करते समय सावधान होकर के पुनः आचरण करना पड़ता है क्योंकि वो क्या होगा वो पुण्य आचरण के फलस्वरूप भोग को वस्तु को ला और उस प्रकार के भोग को भोग करने की उपज्जा बढ़ाता रहेगा फिर भावी मुक्ति के लिए भावी प्रतिबंध बन जाएगा यहाँ पे ग्रंथ करा करके धर्म आचरण तो करना है हमको पर धर्म करने का भी तर, तर, मतलब कला को हमको बता रहे हैं धर्म आचरण करने का तरीका कैसा होना चाहिए उसको हमको समझा रहे यहाँ से यहां से दस श्लोक के आगे जो होगा वो दस श्लोक में ये धर्माचरण करते समय हमें कैसे कैसे सावधान रहना पड़ेगा उसके बारे में कथन करते पहले तो हमारे पहले भाग में हमने कृष्णा को दोष दिखाया भोग वस्तु तो के प्राप्त की इच्छा दोष है तो भोग वस्तु के प्राप्ति की इच्छा करने के लिए लोग धर्माचरण करते हैं तो भोग को वस्तु प्राप्त करने के निमित्त जो कारण होता है अविध्यान अपने को जाना नहीं परंतु तो भोग्य वस्तु की वासना और भोग्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं अब इस समय जब हमको संसार बंधन से मुक्त होने का इच्छा हो रहा उस समय हमको जबकि परंतु तो आत्मनिष्ठा नहीं आया और संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा हो रहा है इस समय जो हम धर्माचरण करते हैं उस समय भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भगवान इस धर्माचरण का मैं कोई फल नहीं चाहता केवल मेरा मन आपके चरणों में लग जाए इस भावना को लेकर आपके चिंतन में मन लग जाए इस भावना को लेकर के मैं धर्माचरण कर रहा हूँ इस भाव को दीर्घ करना है ये जो है नहीं तो विषय पर करना कोई विड़म बना हो जाएगा विषय बना हो जाएगा क्योंकि वो हमारे अंदर फिर की की तो फिर हमको दुखी होना पड़ेगा आज पे रखेंगे फिर आगे देखेंगे कल बोला गया नया सिम दिया तो उससे हमको हेलो पूर्णमता पूर्णमित पूर्णा पूर्णमुदर्शते पूर्णस्दा पूर्णमेवशिशाति शांति